प्रत्यक्ष होता, जैसे किया है उसका भी प्रत्यक्ष होता जैसे द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष होता है गुणत्व का प्रत्यक्ष होता है पृथ्वीत्वादि का प्रत्यक्ष जैसे किया वैसे रूपत्व गुणगत जाति का भी प्रत्यक्ष होता है करना चाहते हैं रूपादि विशेष गुणोंगत जाति गुणत्व का भी सिद्धि प्रत्यक्ष सिद्धि विप्रतिबंधन स्पर्शण अग्राह्य जाति ग्राहगम स्पर्शन विद्रियवात् मनोवास विवादास्पद जो चक्षु है तो त्विंद्र से अग्राही जातिद्र के द्वारा स्पर्शने त्वग इंद्रिय उसके द्वारा अग्रही जाति कौन है रूपत्व ग्राही जाति है स्पर्शत्व ग्राह्य जाति है स्पर्शत्व अग्राही जाति हो जाता है उस रूपत्व का ग्राहक है स्पर्शन तो से वो भिन्न इंद्रिय है। कौन चक्षु पक्ष का चक्षु है चक्षु में जगह जाना है पक्ष में में अंग्रे जाओ मनोवत मन में जाएगा से भिन्न इंद्रियत्व भिन्न कहा है मन में भी है अथवे हेतु देखो दृष्टांत में गया स्वग इंद्रिय से भिन्न इंद्रियत्व मन में आ गया और वहां स्पर्शन इंद्रिय से अग्राह जाति से क्या लोग वहां जाती हाँ सुखत्व आदि ज्ञान जातिया जो आत्मगत गुणगत जा तो उन जातियों का ग्राहक ग्राहकत्व मन में आ जाता है आत्मत्व जाति मन के आत्मा ग्रहण कर लेता है स्वतत्वी ग्रहण कर लेता है मन में कोई भी जाति इसलिए तो तो तो और वहां स्विंद्रिय अग्राही जाति रूपत्व ग्राहकत्व सिद्ध हो गया अतय चक्षु के द्वारा रूपत्व जाति ग्रहण हो गया अर्थात चक्षु के द्वारा रूपत् प्रत्यक्ष हो जाता है सिद्ध हो गया हम इसी प्रकार से पूरे चौबीस गुणों का समझ लेना लेकिन इनमें से कुछ अत गुण है, उनमें ही लेना। उसमें तो ही होता है। कौन सा जैसे गुरुत्व गुरुत्व कैसा है अतिये है। भी बोल चुके हैं आगे भी आएगा इसे गुरु की जाति की सिद्धि हम भले कर लेते हैं अनुमान से प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा अनुमान तो तो से ही जाना जाता है नीलत्म अवरूप विशेषो में जाति नील में नीलत्व जाति सिद्ध करना है से नीला में पक्ष हो गया वो तो कैसा है अनिल रूप अवृत्त जाति मत रूप अनिल जाति मत नील रूप से भिन्न रूप कौन है हाँ पीताली उससे वृत्ति जातिया क्या है पीतत्वी और अवृत्ति जाति नीलतम पक्ष में जाएगा निमित कार्ण केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व अनिल अतएव नील रूप में क्या है केवल निमित्त कारण नहीं है वो निमित्त कारण से भिन्न असमय कारणत्व इसलिए केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व का होते हुए अनिल से भिन्नत्व है अनिल भिन्न का क्या करना अनिल का भिन्नत्व तो नील भी नहीं आएगा इसे अनिल अनिल व्यतिरिक्तम करता है नील भिन्न पीता अनिल का क्या करना नील भिन्न नील भिन्न कौन है पीतारी उसके व्यतिरिक्त मान उसकी भिन्नत्व कहा जाएगा नील में नील से भिन्न हो गया पीतारी उससे भिन्न हो जाएगा नील इसलिए अनिल व्यतिरिक्तम का अर्थ नील भिन्न पीतारी भिन्न मेगा ना अनिल मतलब को अलग कर दो नील भिन्न उससे में दोनों है, हेतु को और को। में है, तो कैसे घट रहा है केवल निमित्त कारण से भिन्न कारणत्व तो घट में है कारण भी है, स्वगत के है ना इसलिए केवल निमित्त कारण भिन्न कारणत्व तो घट में आ गया और उसके विशेषांश क्या है इस तरह से हितुआ शादी भी आ जाएगा देखो क्यों नील भिन्न है पीताली वृत्ति जाती हो जाएगा पीतत्वाली तो अवृत्ति जैसे क्या ले लूंगा घटत्व तदवान हो जाएगा घट घटा तो जब दृष्टान घटाएंगे तो क्या लिया जाएगा घटित जाति अनिल रूप अवृत्ति जाति हो जाएगा घटत जाति नील से रूप से भिन्न रूपादी उसमें रहने वाली जातियां पीतत्वादी उससे भिन्न जाति उसमें न रहने वाली जाति हो जाएगी घटत जाति तद्वांग तो हो जाएगा घट दृष्टान पर तो साध्य में जाति सबसे घटत को जाएगा और पक्ष में तो आसान हो गया ना इसीलिए पक्ष में तो सीधा है केवल का निमित्त कारण भिन्न कारण कैसा कारण आ जाएगा असम जाए पक्ष में नील में और नील से भिन्न पितादी का भिन्न भी नील में है अतएव हेतु रूप में आ गया श्राध्य भी आ जाता है नील रूप से भिन्न रूप हो जाता है पितादी उससे वृत्ति जाति हो गया पीतत्वादी उसमें अवृत्ति जाति हो जाता है नीलत्व जाति तद्वान नील हो गया अतव श्राध्य भी पक्ष आ गया एवं पीतत्वादी स्वी्य इसी प्रकार से पीता पीत कर क्या करना कि कर देना है साध्य और हेतु दोनों जगह पे नील जाति सिद्ध हो जाएंगे इसी प्रकार से लेकर यहाँ अलग से अनेक अनुमान न लिखते हुए कभी पीतत्वादियों में भी अनुमान अपने आप बना लेना आप सत्व जाति सिद्ध करने जा रहे हैं रसत्व रस कैसा है रस संयोग अवृत्ति जातिमान संयोग अवृत्ति जातिमान संयोग वृत्ति जाति क्या है संयोगत्व उसमें अवृत्ति जाति हो जाएगा रसत्व तद्वान रस बन जाएगा और दृष्टान घटाते वक्त संयोग वृत्ति जाति संयोगत्व अवृत्ति जाति घटत्व तद्वान घट ऐसे केवल सदी संयोग भिन्नता, संयोग का, का, संयोग संयोग भिन्नता भिन्न संयोगत्ती है कहीं ये वितरित शब्द लिख देते हैं कहीं अन्य शब्द लिख देते हैं कहीं देते निमिति कारणत्व कौन है समय कारण लेना घट में और संयोग का अन्य घट तो में ही है संयोगत्व घट में और पक्ष में घटाते हुए क्या लेंगे केवल कारण भिन्न कारण असमय कारणत्व रस में और वहां भी संयोग भिन्नत्व है तो रस क्या है संयोग से भिन्न गुण है संयोग हेतु तो अतः संयोग में अवृत्ति जाति रसत्व जाति वाला रस है इस प्रकार से रसत्व जाति की सिद्धि हो जाती है रसों में भी विशेषता है, विशेष रस मधुर अम्ल कटु कसाय तिक्त है ना लवण, ये सब शठ रस उन्हें मधुर में मधुरत्व की स्थिति करवाया मधुर अमधुर रस अवृत्ति जाति मान मधुर रस कैसा है अमधुर रस में अवृत्ति जाति वाला है पूर्व यहां पर भी जैसे रूप में घटाया था अमधुर रस का मतलब मधुर रस से भिन्न रस कौन है कटु रस मान लो रस कटवादी है जाति होगी कटुत्वादी उस भिन्न उसमें अवृत्ति जाति उसमें अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा मधुरत्व जाति तदमान मधुर बन जाएगा और दिशा में घटाऊंगा तो घटोत्व क्योंकि मधुर भिन्न रस हो जाएगा कटुवाजी रस उसमें रहने रह तो वाली जाति कटुत्वी उसमें न रहने वाली जाति हो जाएगी घटत्व तदा जाएगा भिन्न कारणत्व दृष्टान क्या लेंगे हम समय कारणत्व और पक्ष में असंवय कारण लेना पड़ता है मधुर रस कभी समय कारण नहीं सकता कोई भी गुण कभी समय कारण नहीं होता यही दृष्टान्त दृष्टांत घटाने में अंतर है ध्यान रखने का घटाएंगे तो समय कांड लेंगे पक्ष में घटाएंगे तो असमय कारण लेना पड़ता है और मधुर मधुर रस रस से मधुर में आ जाता है, में भी आ जाता है एवं तिक्त स्वी वाच्य इसी प्रकार से तिक लवणत्व आमलत्व इत्यादि रसों भी अनुमान बना लेना चाहिए एक अनुमान समझ में आए तो सारे अपने आप सब एक जैसे ही है कोई अंतर नहीं है सदी रूप रस, तीसरा उसके सिद्ध अन्य घटवत गंध कैसा है रूप में अवृत्ति जाति वाला है रूप में वृत्ति जाति कौन है रूपत्व रूप में वृत्ति जाति बोल रहा हूं मैं। आ, रूप में वृत्ति जाति पहले हमेशा घटाता, ऐसे ही होता है सीधे आवृत्ति में ही पहले वृत्ति को समझो कौन कौन है उससे भी करना है। हम लोग कहते हैं लेकिन रूपत नहीं हमें और भी चीजों को है कौन सा सप्ताह को भी हटाना है सत्ता को भी हमें हटाना है गुणत्व को भी हटाना है सबको भी आवर्तन करने हम क्या करे रूप इसलिए रूपवृत्ति क्या क्या लेना अपने पर सामान्य सत्ता को लेना गुणत्व को लेना उसके बाद उसके बाद रूपत्व लेना उससे भिन्न अर्थात उसमें न रहने वाले से तब जो हमें जरूरत लक्ष्य में घटाने के लिए वो लेना है गंधत्व रूपवृत्ति हो गया सत्ता गुणत्व और रूपत्व तद जाति जाती गुण हो जाएंगे यहाँ लक्ष्य अनुसार है गंधत्व पक्ष में घटाने के लिए गंधत्व दृष्टान घटाने के लिए घटत में घट हो जाएगा पक्ष और तदित्व तो रूप अन्य यहाँ तो कोई अंतर है नहीं क्यों कारण से भिन्न कारण सबसे तो आ जाएगा दृष्टान के लिए समय कारणत्व पक्ष के लिए असमय कारणत्व और रूप अन्यत्व तो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता रूप घट में भी है रूप गंध में भी है अब गंधों में सुरभिगंध और असुरगंधो प्रकार का है ना सुरभिगंध में सुरभित्व को सिद्ध करना है सुरभित्व क्या है सुरभ ही असुरभिगंध अवृत्ति जातिमान सुरभिगंध कैसा है असुर गंध में अवृत्ति जाती वाला है अर्थात सुरभिगंध से भिन्नगंध कौन है असुरगंध उस वृत्ति जाति कौन है असुरगंधत्व या असुरभित्व आ, उसमें अवृत्ति जाति कौन हो जाएगा पक्ष सुरभित हो जाएगा दृष्टान केवल निमित कारण विद्र कारण शब्द दृष्टान पक्ष विद्रार्ण विद्रार्ण के, के लिए असमय कारणत्व हो जाता है और असुभिगंध अन्य नाम का चीज घट में भी है सुरभि में भी है कोई विशेष नहीं है ना से भिन्न स्पर्शत्म अब चौथा गुण स्पर्श में विद्यमान स्पर्शत्व जाति स्पर्श हो रस अवृत्ति जातिमान स्पर्श कैसा है रस अवृत्ति जाति वाला है रसवृत्ति जातियां सत्ता गुणत्व रसत्व उसमें अवृत्ति जाति शब्द लेंगे हम दृष्टांत के लिए घटत्व पक्ष के लिए स्पर्शत्व तदवान हो जाएगा दृष्टान पक्ष स्पर्श केवल निमित्त कारण केवल कारणत्व दृष्टान के लिए तो, पक्ष के लिए असमवय कारणत्व तो, आसानी से घटवे भी है और पक्ष होता स्पर्श में भी है इस प्रकार से स्पर्शत्व जाति सिद्ध हो जाता है स्पर्श में भी स्पर्श नाम जो तीन प्रकार स्पर्श होता है ना अब पहले हम उसमें लेकिन ले शीतत्व इसी प्रकार से हो शीतो स्पर्श जाते हैं केवल में कारणत्व यहां पर अशीत सत्य शीत सत्य स्पर्श हो गया है तो बीच में शीत शब्द ले जोड़ देना सत्य शीत स्पर्श अन्य ऐसा प्रतिद हो जाएगा सत्य तो है, का है, भी है, तो है तो क्या निकलेगा का मतलब है अर्थव क्या हो जाएगा अशीत स्पर्श अवृत्ति जाति हो जाएगा शीतत्व क्योंकि अशीत स्पर्श वृत्ति क्या है अशीतत्व और अशीत स्पर्श में अवृत्ति हो जाएगा शीतत्व जा, जाति वाला हो जाएगा शीत स्पर्श पक्ष और दृष्टांत ले होगा घटत तो घट हो जाता है अन्य अशीत स्पर्श भिन्न अशीत स्पर्श घटवत एवं अशीतत्व बातचीत इसके लिए पक्ष में क्या करते ना अशीत शादी में जहाँ मालिक दो शीत शीत है वहां अशीत लिख देंगे काम हो गया संख्या नाम गुण में विद्यमान संख्या करने जा रहे संख्या यह कैसा है परिमाण अवृत्ति जाति मती केवल गार्ड विधम परिमाण अन्यवाद घटवत संख्या परिमाण में अवृत्ति परिमाण में वृत्ति जाति क्या हो गई सत्ता गुणत्व परिमाणत्व उससे उसमें न रहने वाली जाति हो गया आपका संख्यात्व तद्वती है संख्या यद्य स्त्रीलिंग के पक्ष के आधार पर बोल दिया जातिमति जाति अगर क्या पड़ेगा जातिमान घटा पुलिंग है ना क्यों निमित्त सती परिमाण अन्य परिमाण की भिन्न है बाकी तो तो तो हेतु दृष्टान घटाएंगे तो संवय कारणत्व पक्ष कटाएंगे तो असंवय तो कारणत्व लेना है परिमाण भिन्नत्व तो समान रूपेण न घटे भी है और संख्या में भी एवं इसी प्रकार से दिव्य तृत्व चतुर्थ आदि अनंत जितनी भी संख्या है तब तो सारी जातियों को भी अनुमान ले, कर लेना पड़ेगा परिमाण सीधे इसलिए चले जा रहे हैं अवान्तर भेदों को छोड़ करके सभी का अवंतर भेद नहीं करेंगे पहले दिखा दिया आपको रूप का अवंतर भेद नील रस का अवंतर भेद मधुर है ना स्पर्श का धन का अवंतर भेद सुर स्पर्श का अवंतर भेद क्षेत्र इनमें जैसे दिखा दिया, वैसे अन्यों के भी अवंतर भेदों का अनुमान स्वतः बना लेना है परिमाणत्म असमय कारण महत्व असमय कारण महत्व एक परिमाण है ना महत्व परिमाण एक कैसा है वो असमय कारणभूत महत्व को लेना आ? वो मत क्या करेगा कार्य में महत्व परिमाण को पैदा करेगा कपाल महत्व परिमाण वाला है क्या परम नहीं बोल रहे हैं? परम महत्व तो किसी भी असमय कारण नहीं इसलिए आरम्भ करके मत परिमाण आ गया और वो जो महत्व परिमाण है कारणगत उत्तर उत्तर कार्य के प्रति असमयकरण हो दे जाता है इसलिए असंय कांड रूपा जो महत्व परिमाण है वो हमारा पक्ष है वो कैसा है वो संख्या अवृत्ति महत्व अन्य परिमाण वृति जाति संख्या में न रहने वाली संख्या में रहने वाली जातिया कौन है कौने? सत्ता गुणत्व संख्यात्व उसे न रहने वाली जो जाति जो कि वो जाति में कैसी जाति होनी चाहिए महत्व अन्य परिमाण वृत्ति जाति मत महत्व से भिन्न परिमाण में रहने वाला जाति ढूंढना और हम किसको करने जा रहे हैं अभी जो महत्व में भी है अणु में भी है दीर्घ में भी है रस में भी है सभी में रहने वाला परिमाणत्व करने हम जा रहे हैं उसके अनुसार हमें घटाते हुए देखो तो क्या होगा महत्व से भिन्न परिमाण महत्व परिमाण से भिन्न परिमाण कौन हो जाएगा अणु परिमाण रस परिमाण दीर्घ परिमाण ये परिमाण उनमें रहने वाली जो जाति में रहने वाली जातियों को कमी क्या लेना क्यों नहीं ले सकते से कौन कौन आ रहा है सारे आ रहे हैं उन सभी में थो थोड़े तो है, उनमें अणु तो, तो ले नहीं, सकती तो तीनों में नहीं, है वो। नहीं ले सकते हैं रसो है। तो, तो नहीं ले सकते क्यों रसु में रहता है दीर्घ सकते क्यों धीर्घता है मत से भिन्न अणु रसो दीर्घ तीनों में रहने वाली एक ऐसा जाति ढूंढो जो जाति किनो में व्यापक रूप से रह सके वो जाति कौन हो सकता है हो जाता है परिमाण और में जब घटाऊंगा तो संख्या आवृत्ति हम घटत जाति और मत से भिन्न परिमाण में वृत्ति जाति ले लेंगे ना अब मत से भिन्न महत्व अन्य जिसे दृष्टान क्या घटव दृष्टान जब बनाएंगे वहां कैसे घटाओगे आप महत्व से भिन्न परिमाण वृत्ति जाति भिन्न परिमाण वृत्ति जाति हो जाता है परिमाण तो परिमाण ही हो सकता है घटता तो होगा नहीं ना। तो कैसे हो तब ऐसे केवल पक्ष में ही जा सकता है दूसरे में जा नहीं सकता परिमाण तो जाति वाला क्योंकि आप परिमाण जाति वाला दूसरी जाति ले नहीं सकते महत्व से भिन्न परिमाण में रहने वाली जाति कहने से परिमाण तो को ही लेना पड़ेगा घटत तो ले नहीं सकती कभी भी महत्व से भिन्न कौन हो जाएगा अणु दीर्घ उन परिमाण में रहने वाली जाति घटत तो होगी क्या कभी नहीं अगर साध्य में घटत तो आप नहीं सकेंगे अभी तो दृष्टान में कैसे घटेगा साध्य इसलिए इसको ऐसे स्थलों में व्यतिरिक्त दृष्टान बना जो ऐसा नहीं है वो वह ऐसा नहीं कहानी कहता इसीलिए जो केवल निमित्त निमित्व केवल निमित्त सती संख्या जो संख्या व्यतिरिक्त नहीं है जो संख्या व्यक्ति वाला नहीं है वो जो तार साध्य वाला भी नहीं है ऐसे जैसा है दृष्टान देखो घट को संख्या व्यतिरिक्त बना चाहिए संख्या व्यतिरिक्त दीर्घ नहीं है तद्दत्त मे घटवत संख्या में अवृत्ति महत्व से भिन्न परिमाणों में वृत्ति जाती, जाती वाला ऐसा साध्य हो गया, असंख्या से भिन्न और संख्या से व्यतिरिक्त भी है के व्यतिवत तद्दत बोल दिया उसको के न, ऐसा आप बगल में लिख लो व्यतिरेक तद्वत्त तद्वत घटवत्त अब इससे आगे सब जगह तद्वती लिखते जाएंगे ये तद्वत का मतलब जैसे अभी तक दृष्टान देते आ रहा आराम घट उसी को लेकिन वही दृष्टान्त दृष्टान्त है आप शादी के फिर अपने आप निर्णय लेना पृथक पृथक बोल दिया वास्तव में सिद्ध करने जाने पृथक पृथक्वस्वी गुण है पृथक्व गुण है अजमेर जाति क्या होगी जाति हो जाएगी उसको हम सिद्ध करने जाते हैं तत्व नीचे ठीक से छपा हिंदी वाले ने, ने, ने, ने मूल तो तो दो दो में में ऊपर ऊपर है तो दो दो असमय असमय काभूता पृथक्त नामक गुण पक्ष है हमारा असमय काणभूता प्रत क्या हमारा? है हमारा पक्ष है वह कैसा है परिमाण वृत्ति एक पृथक व्यतिरिक्त वृत्ति जाति मत परिमाण व्यतिरिक्त सती केवल निमित कारण व्यतिरिक्त कारण यह समस्या नहीं है आपको व्यतिप्त एक, एक वृत्ति जाति मत कह दिया एक पृथक से व्यति वृत्ति व्यतिरिक्त पृथक वृत्ति ऐसा नहीं कहा ना वहां पर क्या कर दिया था महत्व अन्य परिमाण वृत्ति को इसलिए आपको व्यतिषांत बनाना पड़ा या नहीं है समस्या यो एक भिन्न हो जाएगा घट? घट तो, तो प्रत्याशी के बाद में पृथक वृत्ति नहीं कहा यदि से व्यतिरिक्त पृथत्व में रहने वाला जाति कहा लेते तब यहां पर व्यरत दृष्ट बनाना पड़ जाता है इसको यानी क्या कहा परिमाण में नहीं रहने वाला परिमाण में कौन से रहते हैं जातिया है? सप्ता गुणत्व परिमाणत्व परिमाणत् नहीं रहने वाले जाति हो जाएगी प्रतक तत्व और वो कैसा है वो एक प्रत से भिन्न अनेक पृथत्व है ना त्रि त्रिपृतत्व इत्यादि में रहने वाला जो जाति कौन हो जाएगा सभी में रहने वाले पृथक तत्व सामने लेनी पड़ेगी जब पक्ष में कटाऊंगा ने से। दी हां, बहु इनको ले लेंगे हम लेना पड़ेगा सब में रहने वाला तदवान प्रत गुण हो जाएगा पक्ष और जब दृष्टान घटाएंगे एक प्रतत्व से भिन्न ले लूंगा मैं घट को क्या लेंगे घट उ जाति घटक तदवान घटे जाएगी और हेतु तो क्या परिमाण अब यहां इसको पक्ष में उल्टा कर है परिमाण व्यतर को पहले बोल दिया है और के बाद यहाँ पर इतना परिमाण अंधर्जी है ऐसा भी कह सकते हैं और परिमाण भिन्नत्व घट में भी है परिमाण भिन्नत्व पृथक में भी है तो दृष्टान पक्ष में दोनों जगह सम्य है एवं चिशुअ इस तरह से आवां जातियों को भी समझ लेना ये वहां भी बोलना चाहिए था इन्होंने परिमाण में भी जैसे महत्व पृथक परिमाण सिद्ध कर दिया एवं महत्वत्व हस्वत्व अणुत्व दीर्घत् नाम ऐसे वहां भी बोलना चाहिए था अन्य एवं एवं एक पृथक तत्वादि तत्वादिश ठीक है यहाँ पर भी हाँ, कुछ को और लिखा है एक पृथक तो हाँ त्य आदित्य होनी चाहिए आदित्य मानी पृथक तत्वादिश त्व होने चाहिए बाधिश हो गया सीधे न चेत सामान्य भाव कोई पूर्व पक्षी सकता है अरे इस गुण में सामान ही निकलते पहले से आपने तुवा बोल दिया ना पृत पहले गुण का ही प्रति सहित वाला जब गुण का ही नाम त्व जुड़ गया है बस तो और फिर क्या देखोगे कदया नहीं कहना वो त्व भाव अर्थ में आया वह नहीं है वह त्व जब आया है वहां भाव अर्थ में नहीं है जाति अर्थ में नहीं आया है जो पृथत्व शब्द है गुण का संज्ञा है पृथत्व है वो जाति पक्षीकर न चाह ताम पृथक द्विपृथक् शब्द नाम अन्य उपत्त नियमक अपर जाति मंत्रेण द्विपृथ एक हेतु अनिर्णया क्यों बता रहे देखिए यद्यपि उनका भी कहना ठीक है पहले तो स्वीकार कर रहे हैं अपि से अन्य उपत्तौ भी उपपन्न है अन्य मतलब क्या एक प्रत एक संख्या से दो रहा है। उस और जाति मानने की जरूरत नहीं द्विपृथत्व दी शब्द से ही हो गया तब तक, तक शब्दों के माध्यम से उनका भेद से नहीं हो रहा है एक प्रत द्विप्रथत्व से भिन्न है ये समान होता फिर एक शब्द बोलते एक शब्द ही अपने आप को द्वि से भिन्न साबित कर रहा है द्विशब्द अपने आप को एक से भिन्न साबित कर रहा है अतः इनकी एक दूसरे से भिन्नता जो है ना सुदय से धो रहा है शब्दों के माध्यम से ही इस उसमें कोई जाति और मानने की जरूरत नहीं क्यों जाति क्यों मानी जाती है इतर भी करने के लिए आप में मनुष्य माना गया क्यों आपको पुरुष से भी साबित करना था नहीं तो आपके पुरुष में अंतर क्या है आप भी जीव है वो भी जीव है व्यापक जाति को ले तो क्या फर्क पड़ा सर्वम जीव तो सारे के सारे जीव है तो आप में भी जीवित है तो उनमें अंतर करने के लिए इसमें मनुष्य तो है कह दिया, वो जो मनुष्य ने क्या कर दिया उस वस्तु को से भी, कर दिया। पर भी एक प्रतक तत्व द्विपृत तत्व इत्यादि जो जातियां हैं करते हैं यह भी एक दूसरे से अलग करने के लिए थी करने की जरूरत थी लेकिन अब जरूरत नहीं रह गया उसका कि एक दूसरे से व्यावर्तन करने के लिए जाति माना जाता है और जब दूसरी तरीके से एक दूसरे व्यावर्तन हो जाए तो जाति की यह बात को पूर्व पक्षी का बात को सिद्धांति स्वीकार करके बने एक पृथक्तृत्व शब्द नाम इन शब्दों की अन्यथा उपत्तों भी अन्यथा मन अन्य प्रकार से भी इनकी भेद सिद्ध हो सकता है नियामक अपरजा मंत्रणा लेकिन अपी देना लेकिन किंतु समस्या क्या है अपरजाति के बिना क्योंकि कोई भी कार्य कारण भाव होता है कार्य कारण भाव हमेशा ही हितता अवच्छेद और कार्यता अवच्छेद कारणता अवच्छेद तो और कार्यता अवच्छेद के बिना व्यवस्था नहीं हो सकती धूम और बनी का पीछा व्यापति मानते हैं कैसे मान लिया आपने आपने एक धुआं को देखा एक वनी को देखा रसोई में। यदि हम वहां धूमत्वे सकल धूम को ग्रहण नहीं करूंगा कार्यतावच्छेदी कार्य का अवच्छेद हम मा का, का, क्या मानेंगे मानसिक मानोगे की धूमत्व मानोगे मानसिक मानोगे तो पर्वत में आपको कुछ नहीं लाभ होगा उसका आपको कार्यतावच्छेद का धूमत्व मानना पड़ा और कारणता अवच्छेद तभी तो उसी प्रकार से ज्ञान के लिए एक संख्या कारण है या नहीं क्योंकि एक संख्या दो संख्या जाए हो जाएगा क्या निर्णय ले लोगे आप अयम एक अर्थात एक संख्या द्वि संख्या कर दिया है कारण है तो मानना चाहिए ना यदि आप मानना चाहते हो इसका अवच्छेद मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि बिना कारण में कारण का भावी सिद्ध नहीं होता कहीं नहीं है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कोई भी कार्य के पहले कारण को ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते काम किस ढूंढ रहे हो आप अवच्छेद निर्णय हुआ दुनिया में कहीं भी जाओ यह जाति वाले वस्तु अमुक जाति वाले वस्तु के प्रति कारण होता है तंतु तो जाति वाला तंतु तो जाति वाला पट के प्रति कारण होता है और क्यों तंतु पट के प्रति कार्य है कारण है ठीक है एक तंतु लाऊंगा बनाओ कपड़े नहीं हो सकता तंतु तो जाति वाले चाहिए हमको उनको मृत्यु का तो जाति वाला नहीं तो दो कण दे बोलो घड़ा बनाओ इसे किसे बनाएगा कण से जाति भी पड़ता है कार्य कारण है इसी प्रकार से यहां पर नहीं तो उसे तो मानना पड़ेगा ना बिना अविछेदेद तो माने अपर जाति पृथक तत्व तो पर जाति हो गया एक पृथक तत्व तो तो अपर जाति इसकी बिना द्विपृथक कार्य तो से नहीं होगा इसीलिए भले ही एक पृथक् एक और शब्दों के द्वारा ही, एक दूसरे का भेद भले सिद्ध हो रहा है इस भेद सिद्धि के लिए हमें जाति मानने की जरूरत नहीं है इतनावर्तन करने के लिए हमें जरूरत नहीं जाति का नहीं हमें जाति किसके लिए जरूरत पड़ रहा है कार्य का अनुभाव की व्यवस्था करने के लिए इसलिए के प्रति एक प्रत कारण है ये कार्य कार्य कार्य है, है, है, अनेक उसके प्रति एक प्रत तो कारण है ये कैसे तो होगा? बिना अतिवे तत्व जाति मानना चाहिए इसे दान दी इसको तरह आप देखो कल लगे की लगेगी नियामक अपन जाति मंत्रेण नियम मैने कार्य कारण भाव आदि व्यवस्था ये नियम है इसके लिए अपर जाति के बिना अनिर्ण एक प्रतत्व को कारण करके आप निर्णय नहीं कर पाओगे इसीलिए हमें एक प्रत जाति माननी पड़ेगी तो एक प्रत्याव छिन्न जो एक प्रत का गुण है वो भी प्रत्यान रूपी गुण ज्ञान में कारण होता है तब इसके लिए हमें जाति मानना है जाति का लाभ क्या है में केवल इतरव्यावर्तन नहीं कार्य कारण भाव भी है आते हुए कहीं पर इतर व्यावर्तन करने के लिए जाति मान लेंगे कहीं पर कार्यकारेंगे निर्णय कैसे हुआ आपका तिरक व्यवस्थापक अभाव इसके अलावा अन्वय व्यतिरेक का व्यवस्था कैसे करोगे यत्र धुम वन वन व्याप् कैसे बनेगा अनवय और व्यतिक का पीछे हिततावता बहुत जरूरी होता है उसके बिना व्यवस्था नहीं हो सकती इसी को लोग क्या मानते हैं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष कि व्यक्ति हमें व्याप्ति में कारण नहीं बनता व्यक्तिगत जाति ही व्याप्ति में कारण बनता यदि जाति के द्वारा सकल व्यक्ति का तो बोध न होता तो व्याप अन्य नहीं कर सकते धूम को देखकर वन्य कैसे कर रहेगा आप यदि मानसिक वन्नी मानसिक धूम को आपने ग्रहण किया है तो वहां जो पर्वत में दिख रहा है मानसी धूम नहीं दिखाई दे रहे वहां जो धुआं दिखा कौन सा धुआं है वो पर्वतीय धूम है उसके व्यक्ति तो ग्रहण किया था क्या पहले आपने तो कैसे तो तब हमें कहना पड़ता है नहीं भाई सामान्य हम, तो हम क्या धूमत्वचि धूम को ग्रहण किया वन वन्य को लिया उनका परसवर जो है कार्य कांड उस अवच्छेद होकर तो के कार्य कांड ग्रहण करते करेंगे करने पर ही व्याप्ति ग्रहण हुई को लेकर नहीं, नहीं मानेंगे तो यह उसका था हेतुक और कार्यतावच्छेद धर्मों के बिना अन्वय और व्यतिरेक की व्यवस्था ही नहीं होती है और उसके बिना कार्यकारण भाव के विस्था नहीं निर्णय नहीं हो पाएगा और कार्यकार कार के बिना जगत नियुक्त सारे सिद्धांत बेकार हो जाएंगे सारे शास्त्र बेकार हो जाते है सारा संसार जो चल रहा है कार्यकारण भाव कार कार के बिना है क्या संसार में कुछ भी होता है सरकार की कल्पना कर लेते तुरंत क्या हो सकता है कारण ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है अनेक विकल्प आ जाते आदमी का स्वभाव है दिमाग है सोचने का अपना विकल्पों को सोच पड़ता है दुनिया और ये क्यों हुआ क्योंकि आपके मन में एक एक कार्य के प्रति भी कारण की कल्पना बन जाती है क्योंकि आपने उस प्रकार के कार्य, को अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से होता हुआ हो देखा होगा है ना अलग उस प्रकार के कार्य को अलग अलग कारणों से अलग अलग जगह पर उत्पन्न होता हुआ हो देखा अति कार्य काम को आप बना जो एक ही सही होता है ना सारे विकल्प तो सही हो नहीं पाते भाव के बिना व्यवहार चलता ही नहीं है सारा व्यवहार कार्यकाल भाव पर टिका ऐसी स्थिति में आप कारण कार्यता इन एक पृथत्व में एक पृथक तत्व कांता और द्विपृथक् में द्विपृथक तत्व कारदा रूपेणा मन नहीं होगा संयोगत्व जाति करने जा रहे हैं संयोगत्व विप्रतिपन्नम एक मकार नहीं है असमवाय कारणम विप्रतिपन्नम असमवाय कारणम विवादास्पद असमवाय कारण दूता जो संयोग के पक्ष है असमता पक्ष है हम कौन से सहयोग को ले रहे हैं असमय कांड को लेना नित्य संयोगों को नहीं लेना जो झगड़ा है उस समय नित्य मानना नहीं मानना क्या क्या नहीं लपड़ा है ना आकाश और आत्मा का संयोग होता है कि नहीं होता ये झगड़े में नहीं पड़ना हम तो उसको ले रहे हैं कि हमें करने से मतलब है। और एक में तो होती नहीं अत हमें असमय कारण बनता है जैसे पश्चिमी इन सब जगह देख रहे हैं असमय कारण जोड़ रहा है इसलिए जानकोझ करके असमय कारणभूता विवादास्पद जो संयोग तो कैसा है वो पृथक अवृत्ति जाति मत होना चाहिए अविद्यमान जाति घटत घट दृष्टान में केवल मृत्यु प्रतक्त्व प्रतक्त्व से से केवल निमित्त कारण तो, तो और असम कारण तो पक्ष में चलो दोबारा घटाते रहने वाली जाति प्रत अवृत्ति तो, जाति घटत्व तेज घट चला गया के निमित्त कारणत्व सती कारण आ जाता है कारण दृष्टांत में जब लेंगे और पृथक भी दृष्टांत का घट में दृष्टान है पक्ष में हेतु केवल कारण से विदृत कारण आ जाता है असमय कारणत्व और पृथत्व का भिन्नत्व भी संयोग में विद्यमान है अतएव संयुक्त हो जाता है विभागत्व अब विभागत्व जाति जो विभाग विद्यमान उसका सिद्ध करने जा रहे हैं विभाग है संयोग अवृत्ति जातिमान विभाग कैसा है संयोग में अवृत्ति जाति वाला है संयोग में वृत्ति जाति सप्ता गुणत्व संयोगत्व उसमें न रहने वाली जाति विभागत्व पक्ष में जब देंगे और दृष्टांक लेंगे पटत्व चित्व कार्व हो गया तदमान पट हो जाएगा दृष्टांत संयोग व्यतिरिक्त द्वय असमय कारणत्वात द्वय असमय संयोग से भिन्न होता हुआ संयोग से भिन्न होता हुआ कैसा है वो द्वय असमय कारणत्वात द्वितंत गुव दे दिया मैंने पटवत्थान दे दिया है तो पटत लेना चाहती द्वितंत किसको कहते हैं पट न्यूनतम दो तंतुओं का न्यूनतम दो विशाल तंतुओं के आता वितान के द्वारा निर्मित जो वस्तु उसका नाम दि त्रितुक पट का नाम है यह सब पटवत सीधे सीधे कहो पटवत जा चालेंगे जाती पट तो लेना पड़ेगा दृष्टान घटाते वक्त से भिन्न वितरित होता हुआ दो का असमयकरण होता है दो के प्रति असमयकरण होता है दो मने क्या विभाजन जो हुआ है टुकड़े हुए जो दो टुकड़े उस दो टुकड़ा होने के प्रति असमय कारण है अर्थात पहले एक था ना? ने क्या किया दो बना दिया उसको कोई भी वस्तु का दो होने में असमय कारण क्या है विभाग इसे कह दिया दो होने के प्रति असमय कारणत्व असमय कारण द्वय क्या होता है हमेशा अवय वर्त में ना? वर्त में ही तयप को अयच हो जाता है तो द्वय द्वय त्रितयाब्ते हैं संख्या अवयव अवय वर्त में तयप हुआ और उस तय को द्वित्रिभ्याम अयि त्रिशब्दों से अयच हो गया तो अय्च हो गया तो तयपय आय द्वि अयोभ द्वय बन जाता है मैंने दो अवयों वाला दो संज्ञा लेने गए सीधे बोल सकते थे ना करके करके बोल रहे हैं दो अवयों वाला जो बन गया है उसका असमय कारण है विभाग द्वय असमय कारण द्वितंतुक जैसे दो तंतु वाला आपका पट के समान पटवी कैसे है देखो संयोग से भिन्न है संयोग भले कारण है इन पट आत्म का है क्या गुण है क्या इधर भी है उसमें पट में और द्वय असमय है का असमय कारण हो जाता है द्वय असमय अब दृष्टांत में हो गया पक्ष में का भी घटेगा संयोग से भिन्नत्व विभाग में और द्वय का असमय कारणत्व भी विभाग में है अतएव साधि भी है में वृत्ति गुण में वृत्ति जाति हो जाएगा सत्ता गुणत्व अवृत्ति जाति हो जाएगा सदअत्व तदन विभाग हो जाएगा इस प्रकार से यह विभागत्व भी सिद्धि हो गई अब आज है परत्व परत्व जाति पर अपरत्व वास्तव में यहां पर बोल लीजिए परतत्व परत्व से तत्व जाति अपर तत्व सिद्ध करने हम जा रहे हैं परतम विभाग अवृत्ति जाति मत पर गुण ये गुण कैसा है विभाग में अवृत्ति जाति वाला है विभाग में वृत्ति जाति कौन हो गया सत्ता गुणत्व तो विभागत्व अवृत्ति जाति हो जाएगा परत्त्व तद्वान परत्तम संयोग एक कार्य जोड़ो संयोग असमवय कारणक संयोग है असमय कारण जिसका संयोग रूप असमय कारण का कार्य है कह का मतलब क्या है संयोग रूपी असमवा कारण का कार्य है वो क्योंकि परत जिसने है तो कैसे होता है तो कैसे आया कालकृत परत्व तो कैसे आया पहले समझा चुके हैं सूर्य के रश्मि का संयोग अधिक है, है कालिक कालिक जेष्ठ जिसमें वो कालिक देशिक में यहां से मूर्त का हो तो कालिक देशिक देश तो देशिक कहा नागरण द्रव्यों का संयोग गिना जाएगा जैसे रोडों पर होते हैं पेड़ों पर नंबर लिखी जाती है इतना पेड़ इतने इतने दूरी पर पेड़ लगा देते हैं नंबर डालते जाते हैं इतना किलोमीटर हो गया रेलवे लाइन में भी वो खम्भे होते हैं तार की उसमें जो है नंबर लगा हुआ होता है ये नहीं, नहीं क्या पत्थर गाड़ देंगे एक माइल बोलते हैं ना उसको तो पत्थर गाड़ के पेंट कर देंगे उस पर नंबर लिख देते हैं इक्कीस किलोमीटर हो गया पच्चीस किलोमीटर हो गया उतनी मूर्त पदार्थ का संयोग हो गया तो परत हो गया जिसमें अधिक मूर्त संयोग है परत है। न्यून मूर्त संयोग है तो अपरत दैशिक इसलिए सूर्य का तपन की अधिक संयोग हो तो ज्यो न्यून संयोग हो तो कनिष्ठत्व अर्थात चाहे दैशिक को चाहे कालिक हो दोनों प्रकार के प्रतृत्ति में कारण कौन हुआ असमय कारण संयोग एक में मूर्त का संयोग है दूसरे में तपन संयोग कहा है क्या तपन सूर्य की रश्मियों का संयोग आप जब पैदा होके बाहर आए पहला रश्मि संयोग माना गया वहां से आपकी कितनी रश्मि संयोग हुई है तो उसकी गिनती हम लोग क्या करते हैं कालों में इतने साल बीत गए आप इतने गए का मतलब क्या अब उतनी रश्मि संयोग हो गई है उतनी रश्मि संयोग हो गया सूर्य रश्मि संयोग प्रथम संयोग जन्म से इतनी से क्या कर दिया एक लव सं दिया है? लव से से से निमेश, निमेश से काष्ठा, है ना? इस तरह गणना होते हैं से फिर एक मुहूर्त इतनी काष्ठा का नाम एक मुहूर्त हो गया उतने मुहूर्त से फिर एक घड़ी हो गई उतने घड़ी से फिर एक दिन हो गया साठ घड़ी का एक दिन हो गया फिर ऐसे इतने दिनों का एक साल हो गया एक मास पंद्रह दिन गए पक्ष पक्ष से सप्ताह सप्ताह से पक्ष पक्ष से मास मास से शर्ण मासण मास मैं मास, आयन, आयन से से वर्षों से युग इस तरह से गिनती होती है तीसरे कहते हैं ये सब तपन संयोग के आधार पर निर्भर है तो संयोग का संयोग है असमवायकरण जिस का जिसका समास करना पड़ेगा ना इसलिए संयोग कारण असमवाणक ऐसा बना लेना उसको असमय कारण कम तस्मा असम कारण घटवती दृष्टान ले लो घट भी कैसा है कपालद्वय संयोग असमय कारण जिसका ऐसा है ना कपालद्व संयोग असमय कारण है उसका भी इसलिए है तो घट जाएगा और पक्ष शादी भी घटेगा विभाग में अवृत्ति जाती घट तो जाती तद्वान घट हो जाएगा दृष्टान में जब पक्ष में जाऊंगा संयोग के असमय कारण वाला गुण है ये कौन क्योंकि परत्व जो गुण है संयोग उसमें असमय कारण मूर्त संयोग या तपन संयोग उसमें असमय कारण होने से तार्श असमय कारणत्व तो वाला वालात्व तो आ जाएगा पक्षभूता परत्व में और शादी भी घटेगा विभाग ता में वृत्ति हो गया सत्ता गुण विभागत्व अवृत्ति जाति परत तदवान तो परत्व इसी प्रकार से अपर बुद्धित्व आदिश्वपी एवं वाच्य अपर तत्व तो बुद्धित्व ज्ञानत्व तो इत्यादि गुणों में भी समझ लेना सारे को ले लो और गुण में नहीं जाना चाहते इसके बाद कर्म जा रहे हैं शायद हा? नहीं ब्राह्मण तुझे तो जल्द सिद्ध करेंगे बाद में कर्मत्व में तो चले जाएंगे इसलिए बाकी गुणों में भी नहीं जाना चाहते थक गए इतना गुण गिन कर जाएंगे चौबीस गुण है यही अनुमान आपको भी बोर हो रहा होगा इसलिए उन्होंने कहा कि चलो छुट्टी करो जल्दी से को बोर हो जाता है इतने अनुमानों से एक सही वही, वही वही वही बात चल रही है तो उन्होंने कहा ज्ञान सुखत्व दुखत्व इत्यादियों में सभी में भी इसी प्रकार से अनुमान बना करके जातियों को सिद्ध कर लेना चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं भी कर सकते नहीं कर सकते गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार प्राचीन नम अनुमानम वाच्य गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कारों में इसके जैसे नहीं बना लेना पहले जिसके अनुमान बना के दिखा चुके हैं उसके आधार पर बना लेना चाहिए प्राचीन अनुमानम कर दे पूर्वकृत अनुमान के आधार पर चलना अच्छा आप कहते हैं ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो जाति छत्र में छत्रत्व तो तो शुद्र में शुद्रत्व तो जाति ये प्रत्यक्ष होता की नहीं होता और इनमें जाति है बताओ कहते जाति क्यों सिद्ध करने जा रहे बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर केवल जन्म से जाति नहीं होता ये सिर्फ करेंगे केवल ब्राह्मण आदमी था या ब्राह्मण औरत मा थी माँ थी माँ बाप माँ ब्राह्मण है इतने से बेटा ब्राह्मण है मान लेते ना आजकल परंपरा में नहीं गलत है ये सिद्ध करेंगे ब्राह्मण तो जाति एक चीज है जो ब्राह्मणों में रहा करता है और जन्म से नहीं माना जा सिद्ध करने के लिए जान के अनुमान करते हैं ब्राह्मण तो प्रत्यक्ष करेंगे ब्राह्मण तो प्रत्यक्षत्व विवाद अध्यास विवादास्पद इंद्रिय कौन है मन को लेना पक्ष यहां पक्ष में कौन आ रहा है इंद्रिय मन यह मन कैसा है कहे ब्राह्मण व्यतिरिक्त वर्ण अवृत्ति जाति ग्राहकम ब्राह्मण से भिन्न वर्णों में अवृत्ति जो जाति है उस जाति ग्राहक इंद्रिय है क्योंकि वो इंद्रिय होने से इंद्रियवा चक्षवत दृष्टान्त चक्षु क्यों कैसे घट्टे यहां देखिए ब्राह्मण से भिन्न वर्णों में अवृत्ति जाति ब्राह्मण से भिन्न वर्णों में वृत्ति जाति क्या है क्षत्रत्व आदि अवृत्ति जाति कौन होगा ब्राह्मणत्व है ना उसको ग्रहण करने वाला मन हो जाएगा ग्रहण करने वाला कौन है मन और वह इंद्रियव विद्यमान है इन चक्ष में कैसे घटाओगे तो ब्राह्मण से व्यतिरिक्त वर्ण में अवृत्ति जाति क्षत्र वृत्ति जाति हो जाएगा क्षत्रियत्व ब्राह्मणत्व ग्रहु ही है क्योंकि सीधी सी बात है जो चक्षु ग्रहण ना करे मन को कहा से ग्रहण हो जाएगा कि मन क्या करता है भाई इंद्रियों वच ग्रहण करता है ना अतएव मन को पक्ष बनाया जान बोझ करके ताकि चक्षु के अधीन वो स्रोत्र के अधीन वो ग्रहण के अधीन रस इंद्र के अधीन ये जो विषय दे पाएंगे उसी को ग्रहण कर पाता है इस जो में तो तो ग्रहण ग्रहण नहीं करता मन भी निर्णय हो सकता है गृहित नहीं होगा अर्थात जो बाहिंद्रियों से गृहित नहीं होगा मन भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता अच्छा मन के द्वारा ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष मानना है मैंने आप तो संयोग से आपका प्रत्यक्ष मानना चाहते हो तो पहले में, द्वारा भी ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष <laughs> पता चल जाएगा ब्राह्मण ये सब ब्राह्मण जाती है आज का तो कुछ पता है नहीं सब पैंट शर्ट वाले है चोटी वाले कोई है नहीं जिन वाला कोई नहीं वेशभूषा का कुछ पता ही नहीं चलता तो वेशभूषा विशेष पता लग जाता था ब्राह्मण छोटी रखते थे ये पूरा सामने को मुंडन होता था और क्षत्रिय बाल रखते थे पता लग जाता हाँ ये क्षत्रिय है ये ब्राह्मण है अब क्या पता चलना है सब शूद्रवत है। कर्म से क्या पता चलता है? कर्म से कुछ पता नहीं कर्म तो देखते देखते थक जाओगे तो कर्म कब देखोगे अब आदमी आया है, अब मैं आपको ब्राह्मण बोला कर्म कहाँ से देखोगे देखो, देखो कर्म उसको दिखाई देगा उसके साथ रहना पड़ेगा या दूसरे से पता लगाना पड़े क्या क्या कर्म करता है भाई परावार, परावार, आपके अंदर भी आ आ जाएगी जाएगी कि कि नहीं नहीं कर्मों गुणों गुस्सा हुआ हुआ कहां से रिपोर्ट पता लगाएगी सीआई लगा सहिष्णुता होना चाहिए दया होना चाहिए बहुत ब्राह्मण भी चाह लगे ना पढ़े लिखे हाँ होते हैं ये वो नाटक कर रहे थे तुमको क्या मालूम तब क्या करते हैं ना हम समारी में समाधि सोते रहते हैं ध्यान देते बोलेंगे इसलिए बाई कर्म जो बाई कर्म है या बाह्य गुण हम देख रहे हैं इससे एक तो देख ही नहीं सकते हम कितने देखोगे कितने समझोगे साथ में रहने के बाद धीरे धीरे देर प्रचार दारू पीता की नहीं पीता सिगरेट पीता की नहीं पीता आई है, नहीं नहीं है इस गुण और कर्म सब जानने के लिए बहुत समय लगता है किसी का भी इतना आसानी से जान नहीं सकते लोग कहते हरे हम आपको जानते अच्छी तरह से हम देख चुके हैं वो बोलते ना गुस्सा में कौन जान सकता है हम तो कहते हैं भाई जिन माता पिताओं ने पाला पोसा और बड़ा किया वो नहीं जान पाए अपने गुण और कर्म को तू क्या जानेगा जो छह महीने साथ रहने वो नहीं सोचे कि बाबा बन सकता है सर त्याग वैराग्य है हैं ज्ञान की जिज्ञासा है उन्हें मालूम नहीं हुआ अपने गुण कर्म नहीं सोच पाए मतलब। तो जो अभी छह महीना साल भर रहा नहीं रहा वो क्या जाने जो नहीं रहा बिल्कुल वो बोलते हैं हम तो उनको जानते हैं जब कभी हमको देखा भी नहीं सकल से वो कहता रहे हम तुमको तो अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे उनको क्या कहोगे बड़ा ब्रह्म महामूर्ख है मूर्ख सम्राज वो अपने क्या जानने कोई किसी को संसार में कोई किसको नहीं सकता कुछ नहीं पता चलता है ब्राह्मण का, तो का प्रत्यक्ष आप कह रहे हो तो पहले हमें बताओ ब्राह्मण का कर निश्चय करो आइया नहीं जाती पहले तब उसके प्रत्यक्ष का अनुमान के बारे में विचार होगा ना अरे ब्राह्मणत्व मस्ती ब्राह्मण है भाई ब्राह्मण अब्राह्मण अण्नया अब्राह्मण मनुष्य अनादा मनुष्य अनाद जाधारब्राह्मण मनुष्यवे सदी अवैव्या